विवेक चुड़ा 506 नंबर श्लोक का पुष्टिचार हुआ इसमें चल रहा था कि बोध की उपलब्धि माने ज्ञान उपलब्धि के बाद व्यक्ति की स्थिति अपने मनोभाव किस स्थिति में वो व्यक्ति होता है अगर ज्ञान वापस में हुआ हो तो जीवन मुक्त पुरुष का जो लक्षण बन जाता है ज्ञान के उत्तर उत्तरकालीन जो मनोभाव परिवर्तन मन में क्या परिवर्तन हो गया पहले क्या मानता था अब क्या मानता ज्ञान होने से पहले शरीर में आत्मबुद्धि थी मैं एक मनुष्य हूँ ये भाव था उसको तो उस मनुष्य घटित काम करता था जो भी व्यवहार होता था मैं एक मनुष्य हूँ करके मनुष्य का अवांतर भेद कई वेद स्त्री पुरुष बा, बालक जवान बूढ़ा एक मनुष्य का अवांतर भेद में आता है एक जाती है मनुष्य किन्तु उसमें भी अवांतर भेद अलग अलग मानता है एक मैं बालक हूं ऐसा अभिमान है एक को मैं जवान हूं ऐसा अभिमान है एक को मैं वृद्ध हूं ऐसा अभिमान है और एक को मैं पुरुष हूं ऐसा अभिमान एक को स्त्री हूं ऐसा अभिमान ये मनुष्य में है सभी अभिमान या अवान्तर मुख्य रूप से मनुष्य मनुष्य घटित अभिमान उसके बाद और भी अभिमान मैं मोटा हूं या दुबला हूं शरीर में जब आत्मबुद्धि करके मनुष्य माना तो शरीर का धर्म भी अपना मानता है उस काल में मैं मोटा हूं या पतला हूं काला हूं बोरा हूं इत्यादि लंबा हूं चौड़ा हूं ऐसे ऐसे सारे अभिमान लोगों हैं। ज्ञान के पूर्वकाल में ज्ञान होने के बाद में और हुआ कुछ नहीं है शरीर से अपने को अलग किया जाए अपने विवेक शक्ति के द्वारा शरीर से अपनी सत्ता को हटाया है इतनी बातें बाकी कुछ भी नहीं हुआ है मैं इसके साक्षी हूं जैसे दीपक घर का साक्षी होता है घर नहीं होता घर का प्रकाशक होता है वैसे मैं ये शरीर का प्रकाशक हूं मैं शरीर नहीं हूं केवल फूल शरीर नहीं सूक्ष्म शरीर भी नहीं हूं कारम शरीर भी नहीं हूं मैं असंग आत्मा हूं ऐसे भाव में जाता है वही जीवन मुक्त पुरुष होता है उसका भी शरीर से अपने आप को अलग करता है यही सारे साधना का फल यही है अपने को कि शरीर से प्रकट करना वो कोई दूसरा व्यक्ति कर सकता है स्वयं को करना है माने समझ बूझ करके जहाँ शास्त्रों के माध्यम से समझना है हमारा स्वरूप क्या है बाकी ये त्याग क्या क्या है बुद्धि से त्यागना है शरीर आदि को झार जिला के त्यागने से काम नहीं चलेगा अपने विवेक का प्रयोग करना है तो ये अंतोगत्व अपना शरीर अपना स्वरूप शरीर से अलग होता है इसका जैसे घर का प्रकाशक दीपक घर से अलग होता है वैसे तो शरीर का प्रकाशक है शरीर प्रकाश मानी दो तरह का प्रकाश होता है तो कि ज्ञान से प्रकाशित होता है वस्तु जो बाह्य भौतिक प्रकाश से प्रकाशित होता है जैसे पुस्तक संबंधी अज्ञान था हमारा जानकारी हो गई तो ज्ञान के द्वारा प्रकाशित हो गया पुस्तक ये भी प्रकाश है ये कौन सा प्रकाश माने ऐसा आत्मा प्रकाश और ऐसा, ऐसा नहीं समझना माने जानकारी रखता है शरीर के हलचल को पता है किस कोने में क्या स्थिति बनी हुई है कहाँ दर्द है कहाँ क्या है हल्का था स्फुरण भी होता है तो पता लगता है वो जो जानने वाला साक्षी है वो शरीर से अलग है फूल शरीर के बारे में जानता है वैसे आख के बारे में कान के बारे में मन के बारे में प्राण के बारे में प्राण भूखा है कि प्यासा है अथवा पेट भरा तृप्ति है कौन जानता है दूसरे व्यक्ति को थोड़ी पता लगता है एक व्यक्ति भूखा है कि तृप्त है अपने को पता लगता है मैंने अपना मन वही जो जानने वाला आत्मा होता है साक्षी मन के बारे में मन कैसा है क्या है अपने मन के बारे में हर व्यक्ति जानता है दूसरे व्यक्ति को पता लगता दूसरे व्यक्ति तो उसके चेहरे को देख करके मन में अगर कोई कष्ट होगा तो चेहरा मल, मलिन होगा वो चेहरे के मालिन्या को देख करके अनुमान करता है कि इसके मन में कुछ परेशानी है यह स्थिति है और चेहरा प्रसन्न होगा तो दूसरा व्यक्ति समझता है कि इसका मन ठीक है वो तो अनुमान से सिद्ध करता है किंतु अपने आप को तो अनुभूति होती होगी मन क्या कर रहा है कहां है कैसा है से विवेक के बारे में जानकारी जानकारी होती है पुस्तक को तो सामने है मुझे ज्ञान है कोई बोले कि तुम्हें ज्ञान नहीं है मैंने नहीं मुझे मालूम है इंद्रिय के साथ में प्रत्यक्ष क्षोत्र की मुझे ज्ञान प्राप्त है विवेक को तो जानता है ऐसा जो तत्व तो हम साक्षी वही वेदांत प्रतिपाद्य आत्मा ब्रह्म साक्षी वही हो उसमें जब व्यक्ति पहुंच जाता है अगर ठीक से वेदांत का श्रवण किया हो मनन किया हो मैंने विचार किया हो उसमें निर्द्यासन किया तो वहां पहुंचना ये जीवन मुक्त होना है उस काल में जीवन मुक्ति की अनुभूति होना यही ये, ये वेदांत वे साथ तो एक जीवन मुक्त पुरुष के यहाँ चर्चा चल रही है मैंने ज्ञान उपलब्धि के पश्चात के जीवन किस तरह से वो क्या वो पूर्व जैसे हाई हाई करता है अथवा नहीं करता है विचार तो तो है फिर तो कहते हैं जैसे स्लोक शु, आगे कर्मणि पंडे बायसी दाहको वस्तुसंग तथा पूतस्तचिदात्मनों में रवैथ कर्मणि साक्षी भाव ंधेर यथा बायचि रजोर यथा रोपित वस्तु संघस तथी बपुत सचिदात्मनो में अतिम दृष्टान्त दे रहे वो ऐसे ही मेरी स्थिति ये बोलते हैं मैंने आत्मभाव में भी व्यक्ति बोल रहा है जैसे लोग व्यवहार करते हैं चलना फिरना अच्छा पूरा जो काम करते हैं प्रकाश में करते हैं सूर्य के प्रकाश में काम करते हैं कोई भी कार्य करते हैं अच्छा भी करे तो प्रकाश नहीं करेंगे और बुरा भी करे तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत है किसी की गला घोटना है तब भी देखना पड़ेगा चाहे भगवान के मंदिर में जाना हो तब भी प्रकाश की जरूरत है रवेर यथा कर्मणि हिसाब से आप लोग जो कर्म करते हैं मैंने चलना फिरना देखना आदि जो भी देखने के लिए भी प्रकाश की जरूरत बिना सूर्य के प्रकाश आप देखने पाएंगे तो जिस प्रकार लोगों के कर्म में सूर्य का साक्षी भाव होता है निमित्त होता है सूर्य के बिना कोई काम लोग नहीं कर पाते सूर्य में ना सूर्य के प्रकाश सूर्य प्रकाश से अतिरिक्त नहीं प्रकाशपुंज को ही सूर्य कहते हैं यानी नहीं समझ रहे सूर्य अलग है और प्रकाश अलग है ऐसा नहीं प्रकाशपुंज का नाम सूर्य प्रकाश का पुंज है तो वो जिस प्रकार लोगों के कर्म में सूर्य के साक्षी भाव होता है निमित्त बनता है तटस्थ होकर के माने जो लोग अच्छा बुरा कर्म करते हैं उसका परिणाम सूर्य को भोगना नहीं पड़ता सूर्य वहां निमित्त तो बना हुआ है क्योंकि वो कर्म सूर्य के बिना होना नहीं है कोई भी चलना फिरना हो देखना हो कुछ भी करना हो प्रकाश की जरूरत है वो प्रकाश प्रकाशपुंज सूर्य है तो उसकी आवश्यकता है उसके बिना कोई कार्य नहीं होगा कोई भी काम किंतु वह कार्य का फल सूर्य को नहीं लगता अच्छा बुरा कोई भी हो पुण्य पुण्यपाप सूर्य को नहीं लगता वह साक्षी भाव में है सतस्थ होकर के काम कर रहा है कैसा कर्म करने वाला जो व्यक्ति होगा वह सूर्य के प्रकाश के सहारे में कर्म करने को पुण्यपाप उसी को करेगा जो अच्छा बुरा कर्म करेगा उसका परिणाम उसी को भुगतना पड़ेगा सूर्य को नहीं पड़ता ये स्थिति है वैसे ही मेरी स्थिति है ऐसी अनुभूति में व्यक्ति जाता है ज्ञान होने के बाद रवेर यथा रवि माने सूर्य रवि का सूर्य का यथा कर्म ही साक्षी भाव लोगों के कर्म में जो लोग कर, कर्म करते हैं अच्छा बुरा दो ही कर्म है पाप जो भी कर्म करते हैं उसमें साक्षी भाव होता है साक्षित्व होता है सूर्य का उसके प्रकाश के बिना कर्म नहीं कर पाएगा व्यक्ति किंतु तो अब कर्म करते समय में एक तो व्यक्ति है मनुष्य है और एक सूर्य है दो चीजें दिखाई दिया तो वो पुण्यपाप जो व्यक्ति करेगा पुण्य हो चाहे पाप हो उसका फल सूर्य को भोगना नहीं पड़ता तो साक्षी है तो होते सबके लिए साक्षी है एक दृष्टांत दूसरा दृष्टान्त है बन्नेर यथा बा अयशाह अयस माने लोहा बायसी ऐसा नहीं बा अलग पर अयश अलग पर बायस तो हो जाएगा कौआ बायस नहीं बा अलग पर है अयस अयस अलग पर है अयश सब लगा सब कमी अयस माने लोहे में अग्नि निमित्त बनता है लोहा जब जलाने का काम करता है कभी कभी जैसे चिमटा से जलना तरसी से जलना ऐसा बोलते हैं तो वहां अग्नि निमित्त बना हुआ है अग्नि का संबंध हो गया पहले उसमें उस चिमटे में तो वो उस तब वो चिमटा जलाता है किंतु उसका परिणाम जो होगा वो अग्नि को भोगना नहीं पड़ता ये कहा बंधेर यथादा अयसदाहको लोहे में दाहकता के लिए निमित्त है अग्नि किन्तु लोहे के जलाने का जो कर्म होता है वह अग्नि को भुगतना नहीं पड़ता है वह साक्षी बात है निमित्त है केवल तो निमित्त बनता है तो जलाने वाला लोहा हो रहा है उसके लिए निमित्त बना हुआ अग्नि दो दृष्टांत तो हो गया तीसरा रज्जो यथा आरोपित वस्तु संग्रह करें रज्जू का जैसे देखो सर्प के साथ जैसा संबंध बनता है आरोपित वहां सर्प होता है तो संबंध होता है रज्जू का जैसा संबंध होता है माने संबंध है नहीं केवल कल्पित संबंध होता है रज्जू थी तब तो सर्प दिखाई दिया नहीं तो सर्प नहीं दिखना था तो क्या संबंध होगा वो सर्प का और रज्जू का कल्पित संबंध है। क्यों वास्तविक संबंध के लिए दोनों व्यक्ति होना चाहिए वहां एक व्यक्ति नहीं है कौन नहीं है सर्प नहीं है किंतु प्रतीत होता है कि सर्प वास्तविक संबंध के लिए दोनों व्यक्ति चाहिए व्यक्ति एक ही है वहां रज्जु है वो तो अज्ञान के कारण बुद्धि आपकी भ्रमित हो गई सर्प मान रही है स्थिति यह तो जैसे रज्जू के आरोपित वस्तु के साथ जैसा संबंध होता है मैंने कोई संबंध नहीं होता उसका वास्तव में क्या होता है वो कल्पित संबंध कहते हैं कल्पित संबंध संबंध होता ही नहीं कल्पित जो होता है होता ही नहीं वास्तव में केवल बोलने के लिए है वो तो रज्जु का जैसे सर्प के साथ जैसा संबंध माने रज्जू का कोई संबंध नहीं होता क्यों नहीं होता सर्प है ही नहीं ठीक इसी प्रकार ये देह के साथ मेरा भी वैसे ही संबंध है माने देह नाम की चीज नहीं है तो संबंध देह मिथ्या है है, न होता हुआ भाषता है यही क्या तथा ही वह कुटस्थ चिरात्मा मैं कूटस्थ तिदात्मा हूं आज तो देह में कारात में होकर के मैं एक मनुष्य हूं करके चल रहा है किन्तु जो ज्ञान स्थिति में व्यक्ति पहुंचेगा यहां से जगेगा कहां से जगेगा इस व्यावहारिक सत्ता से जब जगेगा ज्ञान स्थिति में जाना माने इस सत्ता से जगना है जैसे स्वप्न में गया हुआ व्यक्ति जगता है कहाँ आता है जगना माने कहाँ आता है व्यावहारिक सत्ता में आता है तो वहां के पदार्थ को मिथ्या मानता है माने उसी सत्ता में बैठ करके उसकी मिथ्या घोषित करना संभव नहीं है अभी हमें ये शरीर जगत को मिथ्या घोषित करने में मुश्किल पड़ रहा क्यों मुश्किल पड़ रहा है हम व्यावहारिक सत्ता में जीवन यापन कर रहे हैं स्वप्न में रहते हुए स्वप्नों को मिथ्या नहीं कर सकता कोई प्रादिभाषिक सत्ता में है वहां स्वप्न में रहना माने प्रादिभाषिक सत्ता में है जब वो व्यावहारिक सत्ता में आता है विरुद्ध सत्ता में आता है तो उसको मिथ्या घोषित करता है स्वप्न में रहते रहते स्वप्नों को मिथ्या कोई नहीं बोलता को जब जगता है जगना माने वो कोई ज्ञान में जगा हुआ नहीं कहा व्यवहार में आ गया व्यावहारिक सत्ता में आया तो स्वप्न के पदार्थ मिथ्या मानता है ठीक इसी प्रकार यहां से जब जगेगा ये स्वप्न के स्थान में और ज्ञान ये जो जगने के स्थान में अहम ब्रह्मा स्वीक जो ज्ञान होगा उस पारमार्थिक सत्ता में जब पहुंचेगा व्यक्ति उस स्थिति में शरीर के साथ कोई संबंध उसका दिखता कोई नहीं कोई संबंध नहीं भाषेगा जैसे रज्जू का सर्प के साथ कोई संबंध नहीं होता कल्पित संबंध बोलते हैं कल्पित कोई संबंध होता ही नहीं तो संबंध होने के लिए दो व्यक्ति की जरूरत होती है तब संबंध होता है वहां व्यक्ति एक ही होता है रज्जू सर्प तो केवल शब्द प्रयोग हो रहा है, है सर्प हैज्जू तो का तालात्म संबंध बोलते हैं क्या बोलते है? तब वो सर्प भाषा है बोलते हैं कल्पना मात्र वो हो, सर्प होता ही नहीं तो क्या संबंध होना ठीक इसी प्रकार शरीर के साथ मेरा वैसा ही संबंध जैसे रज्जु का सर्प के साथ मानेक ये शरीर जब कर्म करता है अच्छा बुरा कोई भी करता है मेरी अधिष्ठानता में मेरे प्रकाश में करता है आत्मा ही नहीं हो तो शरीर जड़ शरीर कर्म नहीं कर पाएगा जैसे सूर्य के प्रकाश के ना कोई देखती अच्छा बुरा कर्म नहीं कर सकता फिर भी वो शरीर का किया हुआ कर्म मुझे नहीं लगेगा जैसे सूर्य को नहीं लगता तो कर्म लेमान मेरे में नहीं होगा मेरे में माने वो असंगता लाने के बाद बोल रहा आत्मा में तो निमित्त बनता है <imitra> क्योंकि वह आत्मसत्ता के बिना ये जड़ कोई कार्य नहीं कर सकता मृत शरीर कुछ नहीं कर सकता है उस आत्मा आत्मसत्ता के बिना इसमें क्रिया नहीं हो पाती निमित्त होता है कैसे जैसे चिमटे के दल में निमित्त कौन होता है अग्नि वैसे इसके कोई भी कर्म होने में मेरी सत्ता के बिना कोई इसके कर्म होना भी संभव नहीं है आत्मसत्ता के बिना कर्म होना संभव नहीं उसके लिए दृष्टान बंधेर यथा बा अयशी राहत मेरी सत्ता के बिना इसमें कर्म भी नहीं हो सकता किंतु इसका किया हुआ कर्म मेरे में लेताएमान भी नहीं होता क्यों जैसे लोगों के जो कर्म होता है सूर्य के प्रकाश में वो तो उस अच्छे बुरे कर्म से सूर्य लिपि नहीं होता वैसे ना असंभव ऐसा और रज्जो और यथा आरोपित वस्तु संग्रह रज्जू का जैसे आरोपित वस्तु के साथ जो संबंधित होता है रज्जू का कोई संबंध ही नहीं होना वहां वास्तव में बोला जाता है आरोप डाल में बोला जाता है किंतु संबंध नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वस्तु ही नहीं वहां दूसरा संबंध के लिए दो वस्तु चाहिए इसका इसके साथ संबंध दो वस्तु चाहिए वहां वस्तु एक ही होता क्या होता है रजू सर्प होता वैसे ये व्यावहारिक सत्ता से जिस दिन आप उठेंगे अभी तो व्यावहारिक सत्ता में जीवन यापन चल रहा है हाँ। जैसे स्वप्न से विरुद्ध सत्ता में आते हैं स्वप्न प्रादिवासिक सत्ता में थे आप विरुद्ध सत्ता कौन है व्यावहारिक सत्ता तो वो आपको भ्रम प्रतीत होता है स्वप्नों को मिथ्या मानते हैं आप ही मानते हैं सभी मानते हैं झूठा है राजा बन गए कोई साधु बाबा स्वप्न में राजा बना जगने के बाद वो राजा का अभिमान करेगा कि नहीं करेगा वो नहीं करता अरे ऐसे ही था अथवा राजा भिखारी बन जाए स्वप्न में होता है ऐसा विरुद्ध जब राजा जगेगा तो भिखारी में अभिमान करेगा कि नहीं करेगा मैं एक भिखारी हूं जगने के बाद नहीं करता क्यों विरोधी सत्ता में आ गया प्रादिवासिक सत्ता में ऐसी प्रतीत हुआ क्यों जागृत में मैंने व्यावहारिक सत्ता में आने के बाद उसके झूठा घोषित करता है यहां झूठा घोषित करना है इसको जो व्यावहारिक सत्ता में जो तो शरीर आदि के साथ चिट्तन है एकता है फिर तब होगा आपको ज्ञानाकार वृत्ति में जाना पड़ेगा आत्माकार वृत्ति में जाएंगे तो पारमार्थिक सत्ता में आप पहुंचेंगे तभी लिखा यहां रहते रहते इसको मिथ्या करना मुश्किल पड़ रहा तो है क्यों इसी सत्ता में जीवन है और इसी को मिथ्या करना मुश्किल है स्वप्न में स्वप्न के पदार्थ को कोई झूठा नहीं मानता स्वप्न अवस्था में नहीं मानता सत्य मानता है कोई स्थिति यहां और ये व्यावहारिक सत्ता में बैठ करके इसको मिथ्या करना संभव नहीं हो रहा यहां से ज्यादा विवेक उठना पड़ेगा जब उठेंगे अपने आप को अलग करेंगे इस शरीर से तब तो उस स्थिति में शरीर मिथ्या बिठाई दे झूठा दिखाई देगा प्रती होगी क्योंकि इसमें जो सत्य तो बना समाप्त तो हो जाएगा फिर इसके श्रृंगार श्रृंगार करना ये करना वो करना बंद हो जाएगा वैराग्य आ, आ जाएगा तब तो ये होगा ये कहा तो जैसे सूर्य का लोगों के कर्म जो लोग करते हैं सूर्य के प्रकाश में कर्म करते हैं चोरी भी चोरी हो जो भी हो जैसा भी काम अच्छा बुरा काम सूर्य के प्रकाश की जरूरत है प्रकाश की बना कोई काम नहीं होता तो उस कर्म में साक्षी भाव रहता है सूर्य का लेपायमान नहीं है सूर्य सूर्य को केवल देखता रहता है सूर्य उसमें चिपड़ता नहीं उन कर्म में जो कुछ करे प्रकाश वो देता है उस प्रकाश का सदुपयोग आप करो चाहे दुर्गयोग करो तो आपके ऊपर है आगे फल आपको भोगना है वैसे ही यहां भी आत्मा के प्रकाश से शरीर में कर्म होना है कर्म शरीर में होना तो शरीर में किया हुआ कर्म आत्मा को लेपायमान नहीं हो माने शरीर से यदि असंग हुआ हो तो जैसे सूर्य और अन्य व्यक्ति दो व्यक्ति दिखाई देता है वहां तो अन्य व्यक्ति के किया हुआ कर्म सूर्य का कोई दोष नहीं आता वैसे यहां भी शरीर से अन्य व्यक्ति जब दिखाई दिया आपको कौन आत्मा उस स्थिति में शरीर का किया हुआ कर्म आत्मा में नहीं लगेगा जब तक आपको ऐक्यपना दिख रहा है तब तक तो फल भोगना पड़ेगा अच्छा बुरा सब परिणाम भोगना पड़ेगा तादाद में हटा है तो फिर शरीर का किया हुआ कर्म आत्मा को नहीं जाता अगर तारात में बना हुआ है उस स्थिति में तो भोगना ही पड़ेगा और रज्जो रेथा रोपित वस्तु संग जैसे आरोपित वस्तु का संबंध रज्जू में जहां तक हो सकता है क्या संबंध हो सकता है कुछ नहीं वो। क्यों संबंध होने के लिए दो वस्तु चाहिए वहां एक ही रज्जु है दूसरा है ही नहीं सर्वत होता तो नहीं केवल शब्द मात्र है संबंध होता वैसे तथय कुतस्थ चिदात्म निर्विकार चिरात्मा मेरा भी संबंध शरीर के साथ वैसा ही जैसे रज्जू का सर्प के साथ संबंध क्या संबंध है कुछ नहीं तो ऐसे मेरा भी कुछ नहीं इससे कोई मतलब नहीं इसका, कोई संबंध नहीं इस भाव में जाता है व्यक्ति ज्ञानोत्तर काल की है उसके भावना है कहा आगे करता भोजता पी नाहम वा दर्शयिता तो हम स्वयं ज्योतिर निद्रिगात्मा कर्तावायिता की नहम विवाह दर्शिता करने वाला भी नहीं करवाने वाला भी नहीं करता नहमें करता नहीं मेरे कोई भी काम मेरे से नहीं होता काम वास्तव में चेतन से कोई काम नहीं होता काम होता है जड़ से किसी को पिटाई करने किससे होता है ये चेतना है कि जड़ है जड़ से होता है इसलिए तो सांख्यों ने कर्ता माना जड़ को भूखता माना चेतन को तो थोड़ा सही समझ नहीं पाए क्योंकि जो भी कोई भी एक पुंज बना होगा दो चीज उसमें होते हैं कुछ जड़ अंश होता है कुछ चेतनांश होता है हर चीजों में ऐसा है कहीं चेतन उपलब्धि अवस्था में है कहीं अनुपलब्धि अवस्था में है पाषाण में भी चेतन है अनुपलब्धि अवस्था में है और मनुष्यदि में उपलब्धि अवस्था में है और ये वृक्ष आदि में भी चेतन है तो मानी मध्यम है इतने जैसे यहाँ उपलब्ध होता है चैतन्य उतना नहीं हो पाता है उसमें किन्तु है चेतन नहीं तो क्यों बढ़ता हो चेतन है सारी जगह में व्यापक है सर्वम खड़ोदम ब्रह्म पत्थर को छोड़ करके आएगा वो अनुपलब्धि अवस्था में ये नहीं की आपको नहीं मिलता है तो वस्तु नहीं होता है ऐसा दावा आप कभी दे नहीं सकते माने प्रत्यक्ष आपको नहीं मिल रहा है तो वस्तु नहीं है नहीं कर सकते क्यों पत्थर में गंधा है कि नहीं है नहीं है सुंगो पत्थर में कोई गंध नहीं मिलता है तो माने अनुपलब्धि अवस्था में है क्यों जब आप वो पत्थर में और नई आयोगों ने लक्षण किया गंधवत्व तो पृथ्वी लक्षण पत्थर पृथ्वी है वहाँ गंधव मिलता नहीं तो कहते हैं उसको जलाओ आग से और पानी डालो अनुद्भूत तो गंध है वहाँ उद्भूत हो जाएगा बात यानी चैतन्य कहीं अनुपलब्ध अवस्था में है कहीं उपलब्धि अवस्था में अलग बात है चेतन सर्वतम चेतन का अभाव तो जल और चेतन दोनों अंश से बनता है जो भी कुछ बनना हो दोनों चाहिए चेतन भी चाहिए जड़ भी चाहिए खाली जड़ी जड़ से भी कुछ नहीं होगा खाली चेतन चेतन से भी कुछ नहीं हो जड़ अंश में पंचभूत हैं पृथ्वी जल तेज वायु आकाश यही है और चेतन ये है। मिल करके एक मनुष्य बना गाय बना अमुख बना भैंस बना बकरी बने पेड़ बने यही बना हुआ है सब इसमें तब तो यही है कुछ जड़ अंश है कुछ चेतनांश है तो सांख्यों ने विचार किया कि ये जो क्रिया कहाँ होती है देखा पैर चलता है हाथ चलता है आंख देख दिया ऐसा ऐसा देखा क्रिया होती है जड़ अंश में जड़ अंश में क्रिया होती है इसलिए उन्होंने प्रकृति को कर्ता न उनकी दृष्टि ऐसी बनी क्योंकि कोई भी कार्य होगा जड़ अंश में होगा हाथ में होगा पैर में होगा मुख में होगा ये तो कार्य होना है व्यापार चलना है तो जड़ अंश में कार्य देखा गाड़ी चलती है अमुख होता है पत्थर लुढ़कता है जड़ में कार्य देखा दिखाई पड़ते हैं इसलिए करता माना इन्होंने प्रकृति को, शांत और जो भी हो जो जड़ पदार्थ के द्वारा किया गया कर्म होता है उसके परिणाम अंतिम परिणाम सुख या दुख दो ही होना है वो किसको भोगना अनुभव कौन करेगा उसका चेतन करेगा इसलिए उनको भोगता मानते हैं अनुभूति तो चेतन को होनी है ना जो भी कर्म होगा उसका परिणाम दो ही परिणाम है क्या है दो में से कोई एक अच्छा होगा तो सुख बुरा होगा तो दुख एक ही होना है परिणाम तो यही है किन्तु उसके अनुभूति चेतन को धक्का चेतन को लगता है इसलिए चेतन को भोक्ता माना है देखता है हाथ पिटाई करता है हाँ भोगता है चेतन को कष्ट किसको होता है चेतन को होता है हाथ को तो कोई कष्ट होना नहीं ऐसा अनुभूति जो सुख दुख की माने जो कर्म कर, कर्म का जो फल होता है दिन रूप में आता है या सुख या दुख अंतिम परिणाम हुई है अच्छा कर्म होगा तो पुण्य बन करके सुख देगा क्या देगा बीच में पुण्य शब्द डाल दे, देते हैं तो सुख देने वाला है वो और खराब कर्म हुआ होगा तो बीच में पाप शब्द डाल करके दुख देने वाला होता है माध्यम बनाते हैं उसको किंतु अंतिम परिणाम पर ये किया हुआ कर्म जो भी होगा उसका परिणाम वही होता है क्या होता है सुख या दुख तो वो सुख दुख की अनुभूति चेतन को होती इसलिए सांख्यों ने चेतन को भोक्ता ना और प्रकृति को कर्ता नहीं हमारे यहां तो चेतन कर्ता भी है अकर्ता भी है भोक्ता भी है अभोक्ता भी है हमारे यहां के चेतन तो ऐसा चेतन उपाधि विशिष्ट अवस्था में जब होता है वो करता भी है भोक्ता जब तक जीवत तो इसमें होगा तब तक स्वर्ग भी जाएगा नरक भी जाएगा सब कुछ करना पड़ेगा मानी उपाधि विशिष्ट है जब तक और उपाधि रहित अवस्था में अकर्ता है अभोक्ता है वही चेतन करता है वही चेतन अकर्ता। है हमारे यहाँ तो ऐसी स्तुति है बोलते करता अकर्ता भोक्ता अभोक्ता ऐसा सब स्तुति है आपकी वो करता भी वृद्धार नहीं आता है करता कौन है कहते यही है और भोक्ता कौन है यही है और कहें अकर्ता भी यही है अभुक्ता भी यही है इतनी जल्दी बातें नहीं समझ में आएगी किंतु उपाधि विशिष्ट होकर के कर्ता भुगता और उपाधि रहित को लेकर के अकर्ता भूखता ऐसी क्या होगा उन्होंने ध्यान नहीं दिया देखो जितने भी वेद व्यक्ति होते हैं वेद भूल हमारे यहाँ वेद होता है उसको पढ़ने की शैली समझने की शैली अलग अलग एक ही पुस्तक मैं भी पढूं आप भी पढ़ेंगे अलग अलग ढंग से समझेंगे आपका समझने की शैली अलग हो जाएगी मेरी अलग हो जाएगी तो सही, सही है एक ही ढंग से नहीं समझता पा तो जिस ढंग से समझा वो ढंग से उपदेश करने लग गया वो बौद्धों के चार चेले थे एक ही हैं उपदेश देने वाले बुद्ध भगवान तो चार चेले को अलग अलग तो नहीं पढ़ाया उन्होंने एक साथ पढ़ाया चारों चेले विरुद्ध दिशा तो में चलेता आपने वही उपदेश के द्वारा एक शून्यवाद में गया एक विज्ञानवाद में गया और एक अनुमान से जगत की अस्तित्व बताया क्षणिक और एक ने प्रत्यक्ष बताया दो तो जगत की सत्ता को मानते ही नहीं वो शून्यवादी और विज्ञानवादी विज्ञानवादी का था केवल एक विज्ञान है उसमें कल्पना है सर जगत शून्यवादी का था कुछ भी नहीं है उसमें कल्पना है तो अलग अलग होता है वक्ता जो देता है ये शब्द देता है श्रोता को अपने ढंग से अर्थ करना होता है हाँ गेंदु जितना उनके क्षणिक विज्ञान है हमारे नित्य स्थायी विज्ञान है तो कहते हैं करता विवाह कारयिता विना हम मैं कर्ता भी नहीं हूँ कारयिता भी नहीं शुद्ध भाव में बोल रहा है शरीर से बिल्कुल अपने को अलग किया है शरीर विशिष्ट अवस्था में तो वही कर्ता भूमता बनता था अब शरीर से अपने को अलग किया हुआ मैं करता भी नहीं हूँ कार ईता करवाने वाला भी नहीं स्वयं तो कर्ता भी नहीं किसी से करवाता भी नहीं भोगता दिवा भोजयिता हम मैं उस कर्म का फल भोगने वाला भी नहीं हूं और मैं किसी को भोगवाने वाला भी नहीं हूँ किसी को कर्मफल देने वाला भी नहीं हूँ कर्मफल देने वाला माया विशिष्ट अवस्था में होता है ईश्वर संज्ञा देते हैं जिसको वो कर्मफल देने वाला होता है यहां पर जो चर्चा चल रही है उपाधि से बिल्कुल अलग शुद्ध रूप में है मैं किसी का कर्मफल देने वाला भी नहीं दृष्टा भी वर्शहिता भी हम, मैं दृष्टा भी नहीं हूं और दिखाने वाला भी नहीं हूं दिखता मैं देखता तो नहीं किंतु दूसरे को दिखाता ऐसा भी होता है मैं दोनों नहीं हूं मैं दृष्टा भी नहीं और दर्शहिता भी नहीं दिखाने वाला भी नहीं माने प्रेरक दर्शन स्वयं में करता भी है किसी को दर्शन के प्रेरणा देने वाला भी मैं हूं ऐसा नहीं क्या हो फिर तुम पूछा जाए तुम करता भी नहीं कार भी नहीं करते भी नहीं कराते भी नहीं है ना खाते भी नहीं खिलाते भी नहीं और देखते भी नहीं दिखाते भी नहीं फिर क्या हो कहते हैं स्वयं सोहम स्वयं ज्योति अनिद्रिक्त आत्मा मैं वही स्वयं प्रकाश हूं स्वयं ज्योति माने स्वयं प्रकाश ये शरीर आदि तो अन्य के प्रकार मेरे प्रकाश से प्रकाशित होते हैं मैं स्वयं ज्योति स्वयं प्रकाश हूं अनिद्रिक्त आत्मा इद्रिक कहते हैं इस प्रकार इस प्रकार जो बोलते हैं ना ऐसा इसको इद्रिक कहते हैं इस प्रकार शब्द का जहां प्रयोग नहीं होता मैं ऐसा मकान इस प्रकार का होता है पुस्तक इस प्रकार का होता है इद्रिक इद्रिक में आते हैं मैं अनिद्रिक हूं ऐसा है करके बोलना जहां बनता नहीं है वो चीज नहीं बाकी को तो ऐसा है बोलते है। मकान कैसा है कहते है इस प्रकार ऐसा बोलते हैं दुकान कैसा होता है इस प्रकार पेड़ कैसा होता है इस प्रकार कि इस प्रकार चलता है सब में वो इद्रिक होता है अर्थ है इस प्रकार वहां नए समाज है ना इद्रिक, अनिद्रिक। जिसमें इस प्रकार कहना बनता नहीं है वो मेरा स्वरूप होता है मानी कोई उपमा आदि ऐसा मापोल आदि नहीं हो पाता है ऐसा मेरा स्वरूप है स्वयं प्रकाश हूं अनिद्रिक्त स्वरूप हूँ ये स्वरूप नहीं हूं बागी पदार्थों को शरीर कैसा होता है बता देता है इस प्रकार होता है इधर कान होता है प्रकार यही है इधर कान होता है इधर आग होता है इधर होता है शरीर प्रकार इस प्रकार हाँ. प्रकार बताया जाता है सब में किन्तु जहां प्रकार बताना संभव है नहीं होता ऊमे अनिदृत आत्मा इदृक स्वरूप नहीं है ऐसा अनुभव होगा रिस्ताहेक मूढ़ नयी रविबद विनिष्क्रियम भोक्ता स्निभोक्ता स्नेह तो स्नेती देखो चलती उपाध चलती उपाधि के चलने पर जैसे घड़े में जल भरा हुआ था सूर्य का प्रतिबिंब वहां पड़ जाना है जब जल भरा है तो दिन में सूर्य का छाया पड़ने प्रतिबिंब पड़ना ही है वहां वो घड़े को उठा के ले जा रहे हैं कोई तो सूर्य जाता है कि रहता है वहां साथ में प्रतिबिंब जा रहा है ऐसी स्थिति तो होती है क्यों घड़े के भीतर पानी है वो पानी उसका उपाधि है प्रतिबिंब का घर उपाधि नहीं है वो तो उपाधि का आधार है क्योंकि तो उसमें पानी रहना है वो पानी होता है प्रतिबिंब का आधार उसमें प्रतिबिंब पड़ना पानी में है अब घर को उठाए तो पानी चल पड़ा पानी चला तो साथ अज्ञानी लोग क्या कहते हैं सूर्य चलता है बोले बिंबस तो सूर्य को चलना बोलते है वहा जल है बुदल ये कहा चलती उपाध उपाधि के चलने पर प्रतिबिंब लौल्यम माने लौल्यम माने चंचल्यम प्रतिबिंब की चंचलता औपाधि का मूड तो प्रतिबिंब की चंचलता तो वास्तव में वो प्रतिबिंब चलना संभव नहीं है उपाधि के चलाने के कारण औपाधिक का है उपाधि चल रही तो उसको भी चलना जैसा हो रहा है मूढ़धियों स्वबिंब भूतम नयंती वो जो प्रतिबिंब के बिंब में आरोप करते हैं मूढ मूढ़धी माने मूढ़ है बुद्धि जिसकी उसको मूढधी कहते हैं माने विवेक शक्ति नहीं है जिसके पास ऐसे को मूढधी बोलते हैं मूढ़ा धीर यश सब मूढ़धि मान विवेक शक्ति नहीं है बुद्धि में छानबीन नहीं कर पाती है मूढ़ाधीर यश्य मूर्खा है बुद्धि जिसकी जिस व्यक्ति की ओर देगी मूढ़धी होता है धीर स्त्री का है क्यों अब तो मूढ़ाधी में कुलिंग में आएगा सब तो माने मूड है विवेक शक्ति नहीं है जिसकी बुद्धि में छानबीन नहीं कर पाता है बुद्धि का तो खेल है सारे खेल बुद्धि में है एक व्यक्ति अपने बुद्धि के माध्यम से बहुत उन्नति कर जाता है और एक व्यक्ति बुद्धि नहीं है तो अवनति में जाता है बुद्धि का ही तो खेल है शरीर तो बराबर ही है सबके बराबर होते हैं शरीर शरीर में कोई भेद होता नहीं है बुद्धि में भेद होता है एक देश चलाने वाला है बुद्धि के कारण और एक अपने लिए व्यवस्था नहीं कर पा रहा है रूढ़ी कूट रहा है और क्या हुआ वहां प्रारंभ का तो बुद्धि मिली बुद्धि या जैसा पूर्व कर्म था बुद्धि कर्मानुसार ही ये जो बुद्धि है ना पूर्व कर्म के आधार पर मिलनी है जैसे पूर्व कर्म है वैसे बुद्धि मिलनी है वैसे मिला तो कहते हैं ये जो चलती उपाध उपाधि के चलने पर जैसे जल में जल के चलने पर मैंने घर में जल भरा हुआ था उधर ले गए तो प्रतिबिंब लौल्यम और प्रतिबिंब की चांद चलने प्रतिबिंब भी चलता ऐसा लगता है वहां जल चला तो वो भी साथ साथ जा रहा है प्रतिबिंब चल रहा है किंतु उस चलन को वहां बिंब में आरोपित कर देते हैं लोग सूर्य में सूर्य चलता है देखो ऐसा बोलते मूढ़ो स्वबिंब भूतम न यंतिरा विवध कैसे सूर्य के समान बिंब वो प्रतिबिंब के उसमें आरोप कर देते हैं मुख्य सूर्य में आरोप कर देते हैं लोग चलता है करके ठीक इसी प्रकार वच्चिदानंद घट आत्मा में शरीर आदि की क्रिया को आरोप करते कहते हैं। कैसे विनिष्क्रियम वास्तव में बिंब और दिनिष्क्रिय क्रिया रहित होता है सूर्य वहां इसी प्रकार करताश में भोक्ताश में हतोष नहीं जहां भी कोई उपाधि के चलने फिरने पर जहां काम धाम करने वाले सारे उपाधियां हैं देखने वाली आंख है सुनने वाला कान है चलने वाला पैर है लेन करने वाला हाथ है ये सारी क्रिया तो इनमें हो रही है ये क्रिया को अपने में आरोप करके बुरखोलो हाँ। करताश में भोक्ताश में मैं करता हूं मैं भोगता हूँ ऐसा क्रिया तो अनित्र हो रही है और आत्मा में आरोप कर देते हैं मैं करता हूं कौन करता नहीं माना आत्मा में उसका आरोप करते हैं लोग करता अश्मि भोगता अश्मी हाथोश्मी तो हा मारा गया मर गया हा ये ऐसा रोने लग जाते हैं माने क्रिया हो रही है शरीर आदि में किन्तु आरोप करते हैं कहा आत्मा जैसे वहां क्रिया जल में क्रिया होती है और सूर्य में आरोप कर देते मूर्ख लोग सूर्य चलता है बोलते हैं या चल रहा है जल और जल।, तो जल में प्रतिबिंब पड़ा है जल के साथ जा रहा है वो बिंब को आरोप कर देते हैं सूर्य चलता हैं अज्ञानी लोग ऐसा जैसे करते हैं उसी प्रकार जितने भी क्रियाएं होती है इंद्रियों में शरीर में प्राण में मन में बुद्धि में इनमें क्रियाएं हैं सारी वो क्रिया को आत्मा में आरोप करके मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ ऐसा मानते हैं अज्ञानी लोग क्रिया आत्मा में नहीं है निष्क्रिय है शरीर में क्रिया देखने का काम कौन करे आंख क्रिया दर्शन क्रिया आंख में हाँ। और लेन देन आदि आदान प्रदान जो व्यवहार कर्म होगा में हाथ में चलना फिरना आदि जमना-गमन क्रिया पैर में तो ये जो जड़ में क्रिया है उपाधि में क्रिया है इस क्रिया को आत्मा में आरोप करके मैं करता हूँ मैं भोगता हूँ बोलते हैं कौन और में मैं मरा मर गया भी बोलते हैं मैंने मरने वाला या अलग होने वाला शरीर है में मैं मर गया बोलते हैं हाँ हाँ, हाँ रोने लग जाते हैं ऐसा मैंने अज्ञान अवस्था ऐसी है आगे कहते हैं जब जीवन मुक्त अवस्था में व्यक्ति है शरीर से अपने को अलग किया हुआ है शरीर से संगठ छोड़ा हुआ है शरीर घास तो रहा है शरीर को घासना बंद नहीं हुआ है ये ध्यान नहीं देना कि ज्ञान होने के बाद में शरीर दिखेगा इन्हें जगत दिखेगा ही नहीं ये, ये बात इन्हें नहीं दे रहा जैसे स्वप्न से व्यक्ति जगता है जगने के बाद में स्वप्न का ख्याल तो आता है कई साल तक भी ख्याल होता ऐसा स्वप्न देखा था नहीं ख्याल आता है किंतु मिथ्या उनकी साथ साथ होती है उसको सत्य नहीं मानता ख्याल तो रहता है यानी कि बिल्कुल स्वप्न भूल ही जाए ऐसा तो नहीं होता वैसे ही जो व्यावहारिक जगत से उठा हुआ जो व्यक्ति होगा आत्माकार वृत्ति में गया होगा उसको जगत जैसा था वैसे दिखेगा केवल सत्य तो बुद्धि समाप्त तो होगी क्या सत्य तो बुद्धि समाप्त तो होगी मिथ्या रूप में दिखेगा इतना यह नहीं की दिख रहा बंद हो जाए ऐसा नहीं है तो शरीर भी भाँसता है जब तक जीवन मुक्ति अवस्था में है शरीर भासेगा अब कहते हैं शरीर की स्थिति बोलते हैं जलेथ स्थले जड़ात्मकूथ जलेवा स्थले जड़ात्मक न हम विलिप्ते तत्धरमयर धटधर्मयर न भो यथा ये जो जड़रूप शरीर है विलिप्ते क्रियापद है लिप्त धातु है कर्मणि प्रयोग उत्तम पुरुष से एक वचन निलिप्ते नहीं लोभ नहीं हुआ है चाहिए वहाँ एकार चाहिए छोटा हुआ है क्रियापद है ना हम दिलीप के मैं लेमान नहीं हूं कह रहा है ये उत्तम पुरुष एक बार लिप धातु का प्रयोग है कर्मणि प्रयोग है कर्तरी प्रयोग नहीं है कर्मणि प्रयोग है जले बापी स्थले बापी लुठातु ऐसा जड़ात्मका ऐसा जड़ात्मक यह जो ऐसा से सन्निकृष्ट के लिए शरीर को बोल रहे हैं येसा जड़ात्मक ये जड़ स्वरूप से शरीर है चाहे जल में पड़ जाए चाहे स्थल में पड़ जाए कहीं भी पड़े मुझे अब लेन नहीं कहीं भी लौट जाए कहीं भी पड़े रहेंगे ये तो शरीर ना हम विलिप्ते तब धर्म इसके उस शरीर के धर्म से मैं लेपाइमान नहीं हुआ मैं अलग हो गया हूं जैसे घट धर्म ही नभो यथा जैसे देखो घट में जो जो धर्म होगा लंबाई चौड़ाई आदि जो भी होगा सौंदर्य होगा या स्वरूप होगा टेढ़ा मेढ़ा होगा जैसे जैसे धर्म होगा घट में उसका धर्म यही होगा या टेढ़ा मेढ़ा होना या सीधा होना बोल होना या जैसे जैसे धर्म दिखेगा घर में वो जो घर का धर्म से घर के भीतर में जो उपाधि एक आकाश है वो लेमान होता है कि नहीं होता है घर केड़ा होने से आकाश केड़ा होता है कि नहीं होता नहीं होता उसका अंदर है। नहीं आकाश एक है आकाश एक है केड़ा जो तो आकाश घर के धर्म से आकाश में कोई संबंध नहीं होता ठीक इसी प्रकार ये शरीर के जो धर्म हैं, ये कहीं भी पड़े वो तो गिरना इसका धर्म है कहीं भी गिरे चाहे जल में गिरे थल में गिरे कहीं भी गिरे मेरे से कोई संबंध नहीं गाटा धर्म नभो यथा कहा जैसे घट के धर्म से नव बने आकाश असंध रहता है वो घर कहीं भी कुछ भी हो जाए घर मर जाए तो आकाश मरेगा घर पैदा होने पर आकाश पैदा होगा नहीं होता घट के धर्म से घट जीर्ण हो गया चूने लग गए आकाश चूएगा तो घटाधर्म ही सारे तो घटाधर्म से जैसे आकाश का कोई मतलब नहीं होता माने आकाश माने वही घटके परिधि वाला आकाश घटके जल जाने से आकाश जलता है क्या कुछ नहीं होता है। उसके तरह तो नहीं होता टेढ़ा नहीं होता हो तो आकाश गौपी गौपी वो तो घट के बाहर भीतर सर्वत्र है वो तो आपके अज्ञान के कारण आप उन रहे घटा का बोल, बोल रहे हैं वो अज्ञान दशा में बोल रहे हैं वास्तव तो में वो भी होता नहीं है हाँ। आकाश एक है विभू है तो भीतर बाहर हो जाएगा तो आकाश परिचय नहीं होगा वो तो घट जिसको बोलते हैं जो मिट्टी के दीवाल है उसके भीतर भी आकाश है उसमें भी आकाश है आकाश होने के कारण वो चूर्ण जुड़ रहे हैं मैं तो मिट्टी की चूड़ा नहीं जुड़ते वहां भी आकाश है तो so, जैसे घटके धर्म से आकाश लेपाएमान नहीं होता तो जैसे भी उसका धर्म उसी प्रकार ये शरीर के धर्म जितने भी हैं इससे मैं लेपाएमान नहीं हूं ना। शरीर ब्राह्मण होता है पुरुष होता है स्त्री होता है शरीर के धर्म ही सब बालक होता है वृद्ध होता है जवान होता है रोगी होता है भोगी जो भी होता है शरीर होता है तो इसके धर्म से मेरे को कोई ले नहीं जाएगी पड़ेगी शरीर भी कहते चाहे जल में हो चाहे स्थल में हो लूठा तू ऐसे जड़ात्मक लौट जाए कहीं भी ये जड़ रूप शरीर कहीं भी लौट जाए कुछा उठ जाता है सब उसके पास नहीं है लेकिन ऐसा जो कुर्य उठते हैं तो अलग बात है फिर आया शरीर में आया वो अलग बात है अभी ज्ञान दृढ़ नहीं हुआ है उसमें जिससे मैं उठता है जिससे उठा, उठा हुआ है उस समय का जो तो पापुन है उसको लेकर नहीं। नहीं? उस समय कुछ किया, किया कुछ भी शरीर से यदि हुआ है तो वह अहम नहीं है वो पापुन में उसको नहीं लगेगा तो फिर उसका मतलब बाद में भी शरीर में आता भी है तब भी कादात्मक लेके नहीं आता है मिथ्या दृष्टि है शरीर में व्यवहार में उतरेगा किंतु शरीर में मिथ्या दृष्टि है वो क्रियामान कहते हैं वो कर्म का संश्लेष नहीं होता उसका ज्ञानोत्तर जो कर्म होता है वो कर्म लेबायमान होता ही है उसका। पास और ज्ञान से पहले जो किया हुआ में से एक कर्म तो भोग रहा है अभी प्रारब्ध है बाकी जितने हैं वो ज्ञान से नष्ट हो जाते हैं ज्ञान है? समाप्त तो हो गया अब पहले वाला खत्म हो गया एक प्रारब्ध में चल रहा है बाकी जल गए सब खत्म हो गए ज्ञान से रह गया ज्ञानोत्तर जो कर्म होगा वो लेमान नहीं होता ज्ञान शरीर में अहमबुद्धि नहीं होती इसलिए ले बायमान नहीं है वही कर्म का फल भक्तों को मिलना होता है पुण्य करने वाले भक्त जो होते हैं पुण्य कर्म का फल लेंगे और निंदा करने वाले पाप का फल लेंगे वृद्धादन का आया है तस्वन दया दायादहांती न वही तो वो तो वृदारण मंत्र ले गए ना वहाँ ब्रह्मसूत्र में कहां से वेद कहाँ से है वो तो, तो उदाहरण में ले गया है सच धनम दयादा उपयंती सुहृद साधु प्रत्याम दुर्हद पाप कृत्यम उसका जो लौकिक धन होगा जैसे व्यवहार में कुटिया होगी जमीन कुछ होगी जो कुछ भी होगा और तो शरीर छूटता है उसका जब अंतिम स्थिति की बात किया बात की संचित तो उसने पहले ज्ञान से नष्ट कर दिया है प्रारब्ब तो भोग से समाप्त हो गया अब रह गए आगामी या क्रियमाण जो भी बोलो ज्ञानोत्तर कर्म ज्ञान होने के बाद में उसके शरीर से जो भी सुहास कुछ हुआ होगा वो कर्म की बात चली पहले वाले तो रहे नहीं उसमें से कर्म को तो बाद में विचार कर लौकिक धन जो होगा उसके पास कुछ जहां रहता है कुछ तो होगा ही सामान्य अगर ठगिया होगी जहां पड़ा होगा कुछ गुटिया होगी जो भी होगा तो तस्व धनम दायादा उपयंती उसके जो धन होगा वो जो हकदार लोगों के दायाद बने हकदार जो हकदार होंगे शिष्य हो चाहे पुत्र हो जो हकदार बनते हो जो उसके हकदार बनते हो उसके तरफ चले जाते हैं के धन से छुटकारा हो हु गया उसका जो कुछ भी कुटिया रही चाहे जमीन रही चाहे जो भी है वो धन तो दायाद की तरफ चले जाते हैं दायाद बने हकदार हकदार को लेकर चले जाता है और सुहृद आसाद कृत्यांग जो अच्छे लोग होंगे भक्तजन जो उनके विषय में सेवा आदि करने वाले जो कुछ होंगे यानी सुहृद भाव होगा जिनका वो पुण्य कर्म उसका जो किया हुआ होगा ज्ञानोत्तर काल में जो अच्छा काम हुआ होगा उनके तरफ हो जाता है कर्म तो किया हुआ फल भोगेंगे वो उनको मिल जाएगा वो भक्तों को और दूखृद पाप कृत्यांग जो दुहृद लोग है ना पाप पापकर्म को लेते हैं दुहृत माने उनकी निंदा जो निंदा करने वाले भी होते ही भगवान राम की निंदा रहा तो हम बागी भी कौन छोड़ने वाला है जिनको भगवान कहते हैं उनकी भी निंदा कर दी तो सामान्य कौन करने वाला है। तो उनके तरफ वो पाप कर्म जाता माने इसलिए महात्मा को छेड़ना में हानि योगी बोलते हैं ना हानि होना माने क्या है वो पाप कर्म उधर चला जाता है पाप का फल मिलेगा उनको इसलिए महात्मा को चढ़ाकानी न करो बोलते लोग बोलते हैं ना उनको पता है जो चढ़ाकानी करेगा महात्मा जो पाप ये तो पहुंच जाएगा पता है उनको इसलिए चढ़ाकानी नहीं करो बोलते तो ऐसा होता है चलो तो कहते हैं जलेब आपी स्थले बापी लुठत पेश बगा नाहम हम थे तब धर्महिर घट धर्महिर नमो ये ये जो शरीर है स्थूल शरीर है इतनी असंगता आ गई है शरीर से बिल्कुल अपना अलग है ऐसी स्थिति में पहुंचने के बाद बोलता है ये जो जड़ात्मक तो जो शरीर है जड़ रूप जो शरीर है यह शरीर चाहे जल में चाहे स्थल में कहीं भी पड़ जाए क्योंकि मानव शरीर दूरी में पड़ सकता है बाकी तो कहां पड़ेगा आकाश में पड़ नहीं सकता ये चाहे जल में चाहे थल में कहीं भी पड़ेगा बिल्कुल अलग हो गया आदमी को अपनी सत्ता को अलग कर दी है तो जल में हो चाहे थल में कहीं पड़े ना हम दिलीप के तब धर्मयिर उस शरीर के धर्म से मैं लिपायमान नहीं होगा माने उसके गिर कहीं जल में पड़ने से मैं जल में नहीं पड़ूंगा उसके थल में पड़ने पर मैं थल में नहीं पढ़ूंगा कैसे जैसे घट के जो धर्म होते हैं उससे आकाश लिपायमान जैसे नहीं होता वैसे मैं भी शरीर के धर्मों से लिपायमान नहीं हूँ ऐसी भाव में पहुंचता है आगे कर भोक्त्रित्व खलत्व जड़त्व, दया कर्तृवभोक्खल जगत्बत्मुय बुद्धि नस्त परे ब्रह्मणि कवले द खलत्व जड़त्व कर्तृत्भक्तृत्व जड़ब्ध विमुक्त बुद्धेक सं वस्तुत स्वस्ं परे ब्रह्मणि केवले दबो देव कर्तृत्वपना है मैं करने वाला हूँ ऐसा होता है भोक्तृत्वपना मैं भोगने वाला हूँ और खलत तो बना दुष्ट बना खल माने दुष्ट खलत तो बना दुष्ट बना और मत्तता जो उन्मत्तता एक है धन से गुणों से उन्मत्त हो जाता है जैसे एक नशा चढ़ता है शराब से नशा होता है ना उन्मत्त होता है वैसे धन ज्यादा जिसके पास होगा वो उन्मत्त अवस्था में जाता है कुछ भी बोल देगा कुछ भी कर देगा मेरे पास धन है कुछ भी करे लोगों को मार भी दूंगा तो बच जाऊंगा ऐसी भावना में जाता है संबंध अलग है ये उन्मत्तता और ज्यादा खतरनाक है जैसे एक नशा के द्वारा होता है शराबी को हो सभाष होता नहीं है वो तो उन्मत्तता बोलते हैं उसको पागलपना वैसे धन से हो गुणों से हो उन्मत्तता कई कारणों से आ सकता है गुणों से कोई कला आपने विशेष कला हो जानकारी विशेष आ गई हो तो समझेंगे कुछ नहीं मैं एक बहुत बड़ा कोई कला गुण कला हो गई अथवा सौंदर्य से भी उन्मत्तता आने की संभावना है किसी के पास अति सौंदर्य हो तो बार बार चेहरा देखो क्या मेरे सामान कोई है नहीं माना उन्मत्तता के कारण निमित्त कई है एक हैं तो माने दूसरे को नीचा करके अपने को बहुत बड़ा मानने की एक पना आ जाती है उसमें उन्मत्तता ये है और कर्तृत्व तो बना भुक्तृत्व बना खलत्वपना उन्मत्तता पना और जड़त को तो बना और बद्धत्व बना तो मुक्त तत्व तो बना ये सब बुद्धि में खेल है जब तक आप बुद्धि के दायरे में जीते हैं सब ये भाषते हैं आप एक जीने के ढंग अलग अलग है कभी शरीर में होकर के जीते हैं कभी इंद्रियों में होकर के जीते हैं कभी मन में होकर के आपका जीवन चलता है कभी बुद्धि में कभी बुद्धि से ऊपर की स्थिति तो में तो ये बुद्धि के दायरे में जब आपका जीवन होता है तो ये सब भागते करता है भोगता है फल है दुष्ट है संत है उन्माद है जड़ है बद्ध है मुक्त है ये सब बातें कहाँ होती है जब बुद्धि के डायरी में आपका जीवन होगा बुद्धि स्तर पे जीवन होगा उस काल में ये सब होता है उससे जब ऊपर होते हैं आप बुद्धि स्तर से तब कहते हैं बुद्धेर विकल्प ये बुद्धि के विकल्प है सारे ये ये सारे बुद्धि कल्पना करती है इनकी ये ऐसा है ऐसा है करता है भोगता है बुद्धि कल्पना करती है जब आपका जीवन बुद्धिस्तर पर है उस काल में सारे वास्तव बुद्धि विकल्प नतुसंत नतुसंति वस्तु वास्तव में कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है यह बुद्धि की विकल्प है क्यों वास्तव में ये जो जड़त्व बद्धत्व मुक्तत्व कर्तृत्व भुक्तृत्व फलत्व जो जो अभी भास रहा है अभी आपको सुसुक्ति में जब पहुंचते हैं तो इसमें से कौन सा भाषेगा सुसुप्ति यद्यपि वो आत्माकार वृत्ति में नहीं निचली स्थान है उससे भी ऊपर होना अज्ञान विशिष्ट अवे तो वहां भाजता नहीं है अब ये आत्मा के धर्म होते तो वहां भी साथ में जाते हैं जो आदमी ताला होगा किसी भी देश में जाए वो कैसा रहेगा अपना धर्म नहीं छोड़ता जो तो तीन फुट का आदमी होगा अमेरिका जाने पर दस फुट का हो जाएगा अपना धर्म नहीं छोड़गा अमेरिकन भारत में आने पर भी पांच फुट का नहीं होगा अपना धर्म है नहीं छोड़ता अगर ये आत्मा धर्म होते तो सुसुप्ति अवस्था में भी पाया जाता कर्तृत्व भोक्तृत्व फलत्व मत तथा जड़त्व बद्दत्व मुक्तत्व आदि अगर आत्मा के धर्म होते वहां भी पाया जाना पूरी अवस्था में तो अभी बहुत दूर की बात है सुशुप्ति तो सबको अनुभव है नहीं पाया जाता है इसके मतलब आत्मधर्म नहीं है कि बुद्धि जब आप बुद्धि में होते हैं जागृत स्वप्नों में बुद्धि में होते हैं आप मान बौद्धिक स्तर पर आपका जीवन होता है जागृत स्वप्नों में बुद्धि काम करती है वहीं पर ये सारे धर्म बात करेंगे बुद्धि के कल्पना है सारी है तो एक रस में रहते हैं उनको क्या है नहीं एक रस में उनको भी निद्रा भी लगती है भूख भी होती है किन्तु जगत में जो आपकी सत्यत्व बुद्धि वो समाप्त तो होती है इतना होता तो है उनके ब्रह्माकार वृत्ति भी हटती नहीं है और ये क्षुदाकार वृत्ति भी आ जाएगी आपका मन ऐसा है कई वृत्ति एक साथ बना लेता है ऐसा तो नहीं वो सुख दिन तो महंगा अनुभव होता ही है होता ही है कहीं जाता नहीं तो ये सारे के सारे धर्म देखा जाता है बुद्धि के होते हैं माने बुद्धि स्तर पर जब जीवन व्यक्ति का है तो ये सब भाषते हैं बुद्धि स्तर से जो उठ गया हो वहां ये धर्म नहीं कुछ केवल आत्मा में पहुंचते हैं जो व्यक्ति वहां कर्तृत्व भोक्त खलत्व जड़त्व बद्धत्व मुतावि कुछ भी नहीं मद्दपना भी नहीं बुद्धि ने बंधन मान लिया इसलिए मुक्ति की मानना पड़ेगा वास्तव में ना बंधन है ना मुक्ति मुक्ति भी नहीं है वास्तव में ये भी कल्पना है कहते एक गधे का दृष्टांत दे देते हैं लोग इसमें जो धोबी क्या यहाँ गधा होता है कहते उसको गधे से मिट्टी मिट्टी लाएगा कुछ काम करेगा दिन भर काम हो गया और सायकाल उसको बांधना जगह भी नहीं होती है और सड़क में उसको रखना होता है और सड़क में छोड़ दें तो रात में खेत में चला जाएगा उसको बंधन दिखाना है वो क्या कहते हैं गधे का स्वभाव ऐसा होता है नानी गधा उसका गधा बोलते हैं ना जो बुद्धिहीन होता है उसको गधा बोलते हैं लोग न तो वो एक रसी लाता है उसके पैर में ऐसा ऐसा कर देता है उदोगी और गधा समझता है मैं बंध गया वो रसी ले जाता है दूसरे गधे में भी वैसे घुमाना उसने घुमा घुमा के रस्सी को रख देना इतने रसी घुमा देने पर वो गधा के मन में होता है कि मैं बंध गया उस काल में उसको पिटाई करो खदेड़ने के सोचो नहीं जाएगा उसके मन ने मान लिया है मैं बंधन में भगाना सोचे भागे गए नहीं गदा उसे मान लिया तो उसने आगे थोड़ा रसी घुमा दी इधर उधर कर दी रसी तो हईने वहां ले गया है सुबह आता है वही धोबी अब उसको गधे को ले जाना काम है। तो आगे फिर ऐसा ऐसा करता है रसी खोला जैसा करता है गधा सोचता है और मुक्त हो गया है। चलता है बंध मुक्ति व्यवस्था भी यह कल्पना है बुद्धि के स्तर पर है वास्तव में ये भी आत्मा न बंधन में कभी पढ़ा न कभी मुक्त हो वास्तविक स्थिति यह है बंद मुक्ति व्यवस्था भी कल्पना है बुद्धि की कल्पना है आप सुश्रुक्ति अथवा समाधि में पहुंचते हैं तो कहाँ बंधन कहाँ मुक्त है दोनों नहीं दिखता। है ये जागृत स्वप्न के घेरे में है बुद्धि काम कर रही जहां बंधन बंदमुक्ति व्यवस्था ये बुद्धि में है आत्मा में नहीं ये कहा बुद्धिर्विकल्पा न तो संति वस्तुता वास्तव में ये भी नहीं कहाँ कदे कहा स्वस्मिन परे ब्रह्म केवले द्वय ब्रह्म केवल अद्वय है एक है वहाँ ये सारे धर्म कहाँ से होंगे भुक्तृत्व आदि धर्म कहाँ से ब्रह्म तो अद्वय है एक है आ, केवल अद्वय अपने आप जो ब्रह्म रूप है उसमें कहाँ से ये धर्म है हम जब निचे स्तर पर जीवन हमारा होता है तो ये सारे देखता है निचे स्तर माने बुद्धि के आधार पर हम जीते हैं तब ये सारा बवंडर सब होता है बुद्धि से ऊपर के स्तर में चले धर्म कुछ नहीं ये जाए सन्तु विकारा प्रकृतेर्दशा शतधा सहस्रधापी जन्मे संचिते स्तर्न घन क्वचिद अंबर पृशति कार प्रकृतेर्द धा शतधा सहस्रधा वापी किन क्विदरम पृषति प्रकृति के विकार कितने हैं जितने भी होते रहें मेरे को कोई लेना देना प्रकृति जो बोल प्रकृति त्रिगुण तीन गुण को प्रकृति शब्द से बोलते हैं रजगुण सतगुण तम सारा संसार बनाने के मटेरियल यही ये, ये ये तीनों गुणों से सफलता है वो तीनों गुणों से पंचभूत निकले पंचभूत से भौतिक पदार्थ हो गए सारा ब्रह्मांड बनाने के साधन तीन गुण सतुगुण रजुगुण तनुगुण उसी को प्रकृति शब्द से बोलते हैं वही प्रकृति है प्रकृति माने कारण जगत का जो उपादान कारण है प्रकृति शब्द से बोलते हैं इस प्रकृति के विकार कार्य कितने भी हों मुझे कोई लेना देना नहीं चाहे दस प्रकार हो चाहे सौ प्रकार हो चाहे हजारों प्रकार हो चाहे करोड़ों प्रकार बन गया हो किंतु वो प्रकृति के विकारों में मेरे संग अब नहीं रहा पहले प्रकृति के विकार में संबंध करके मैं परेशान था प्रकृति का विकार था शरीर उसमें संबंध करके मैं सुख दुखी का अनुभव करता था परेशान था किंतु तो अब मुझे पता लगा ये जितने भी होने वाले हैं ये प्रकृति के विकार हैं शरीर आदि तो संतु माने हो विकार प्रकृति प्रकृति के विकार दस रहा मान दस प्रकार के हों चाहे शतधा सौ प्रकार के हों चाहे सहस्त्र हजारों प्रकार के क्यों हों कार्य बनते रहे जितने भी बने किन में असंगचित है मैं असंग चेतन को क्या लेने देना उससे वो करते रहे अपना काम प्रकृति का विकार चाहे शरीर कितने भी प्रकार के बन जाए कुछ भी बन जाए प्रकृति के विकार में है सब फूल शरीर सूक्ष्म शरीर आदि तो ये चाहे दस हो सौ हो हजारों हो अनंत हो कितने भी प्रकृति का खेल चलता रहे मेरे क्या लेना चाहूं मैं असंग चेतन हूँ ऐसा देता मुझसे उनसे नहीं है मेरा मैं अलग हूँ कि असंग चित मानी चेतन मैं असंग चेतन में क्या लेना चाहूँ जैसे दृष्टान्त देते हैं घना क्वचित अंबरम त्रिषति क्या बादल कभी आकाश को छू है बादल आकाश को छू सकता है कि नहीं संबंध कर सकता है कि नहीं <No want> nee, आकाश निर्लिप है आपको लगता है आकाश में बादल है आकाश में है. जैसे धन होता है बादल क्या आकाश को छू सकता है वो स्पर्श कर सकता है नहीं संबंध नहीं होता आप बादल कितने भी कुछ भी करे आकाश को कुछ नहीं लेना देना होता वहां ठीक इसी प्रकार में आकाश के स्थान में असंग रूप में और ये बादल के स्थान में प्रकृति कुछ भी तरह से नाचे मुझे छू नहीं सकती प्रतिक मैं बिल्कुल अलग हूं असंग हूं संबंध नहीं आकाश तो संबंध नहीं है संबंध लेना पड़ेगा संबंध नहीं आकाश असंग है निर्ल है संबंध होने के लिए सावय पदार्थ होने चाहिए दोनों तब संबंध होगा ये जैसे दोनों पुस्तक सावय है टुकड़े टुकड़े जुड़ के बने हुए हैं दोनों इन दोनों का संबंध हो सकता है वायु तो सावय है उसके छोटे बड़े पना दिखाई देता है वायु का हल्की वायु तेज वायु ज्यादा ज्यादा अवयव टूटते हैं तो तेज हो जाता है वो कम होते हैं तो हल्का होता है किन्तु तो आकाश में ऐसा नहीं होता कम ज्यादा पना कुछ नहीं होता वो निर्वयव तो आकाश में निर्वयव के अवयव का निर्वयव के साथ संबंध नहीं होता वैसे मैं सच्चिदान आत्मा निर्वयव हूं प्रकृति के विकार से अवयव जितने भी बनते रहें तो मेरे खिलाफ क्या मतलब मैं तो असंग हूं प्रकृति अपना काम करती रहे कुछ भी करे मुझे कोई उससे कोई वो नहीं है नफरत नहीं है मैं असंभव ऐसी भाव में जाता है ये कहा